श्री श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्णकथामृत श्री श्रीरामकृष्णकथाते उलिखिता जान पिचय कालिदास अच्छा ब्राह्मो भक्त तथा अनुगामी अमी आस ब्राह्म सजे श्री साक्षात काली, काली साक्षात्तवाचंद्र काली प्रसाद परिवर्तनी काले स्वामी अभेदानंद अभेदनंद सुविदित अभूत श्री श्रीरामकृष्णस त्यागी अतम जन्मोत्तरकालिका गोस्वामी देन स्थने माता नैनताी पिता रसिकलालचंद्र ओरएंटाल सेद्यालय से आंगलभाषाया शिक्षक आसत कालीदरचिता कचन ग्रंथ आमार जीवन कथा, आमार्जीवनकर ओ तिब्बते पुनर्जन्म्वाद वेदातवाणी ब्रह्मजिग्ञान मरने पारे योग शिक्षा, समाज ओ धर्म हिंदुधर्मे नारीरस्थान श्रीरामकृष्णस्त्ररत्न रनाक इदय कालीद मेधावी छात्र आसत बा प्रति विशेषागवशाद एंट्रांस वर्ग यावत्त अध्ययन आध्यात्मक प्रेरणया अयन त्याज यौवन से हिंदूशास्त्रदी सबीतवां तथा प्रकृतगुर अन्वेषण कर्म प्रवृत्त चतराष्टादतम से खीष्टवर्षं मध्यभागे कसि मित्र उपदेशन स दक्षिणेस्वरेम सकाश ग एकदनमें कालीद बहुवार श्रीरामकृष्णसनिधि आयात स्वाभिप्रायासारोग चर्चा ध्यान धारणा आत्म निवां तथा श्री प्रभो अंतिम दिन यव तर से चक्रे श्री प्रभो देहत्यागा ये सर्वे जना स्वामीनों विवेकंद से नेतृत्व संयास स्वीकृतव सततम स अंत अत्यंत ध्यानाभ्या तथा कठोरतया आध्यात्मिकयनाध्यापनोंमग्न ठती स्म गुरुभ्रतृसमीपे स आसी कापस्वी काली कालीदो भारत भारत से सर्वाणी तीर्थक्षेत्रा पदव्रजेन पैदृवा ष्यद शम खीषवर्षे स इंग्लैंड ख्रिस्टो थिओसॉक सोसायटी इतंत्र धर्म विषय प्रवचन करतवा सप्तनशतम ख्रीस्टवर्षे स अमेरिकायाँ वेदसाइटी स्थापितंशतुतरोंश्षवर्ष तेदाप्रचार कुरी अस्ए स पाश्चाते बहु देशा पर्यटित तथा बहुभी बहु कृतम्भ जनसमत चक्रे प्रेत तत्व अदेशुतिश्तरोन विश्म ख्रीष्टवर्षे कलिकता प्रत्यावृत्य स रामकृष्णेदी प्रतिष्ठा कृतवा एकटी द्वारा तथा तत्शितणीपत्रिराीरामकृष्ण से णिया तथा भावधाराया दिशि दिशि प्रचार करुतरवशतम ख्रीष्टवर्षे स दाजिलिंग स्थलेश्रम प्रतिष्ठा सप्तन विंशतमें खृष्टवर्षे श्री प्रभो जन्मशतवाषिकी उपलक्ष्य कलिकता टाउन हल आयोजित धर्मसभा सभापत निरूढ़वा ऊनच्विश्तरोनशतमें खिष्टवर्षे ऋसप्तवय काले कलकाता वेद्रम तर देग अभूत कालिकंक अच्छन तांत्रि साधक आसलानंदे श्री प्रभु एक साधन विषय उल्लेख काली भवनाथस्य मित्र दक्षिणेश्वरे श्री श्री प्रभो जन्मोत्सव दिवस गानम गीत कालीकृष्ण्टाचार्य कथा प्रणेतु मास्टर महोदय से महेन्द्रनाथगुप्त विशेष सुहृत विद्यासागर महाव्याल संस्कृत भाषाया तथा साहित्य प्रधानध्यापकभुणा सह प्रथ साक्षात्कार अभूत दयाशीतुत्तर अठादश्तमें ख्रीट वर्षे दक्षिणेशरे श्री महेन्द्रगुप्त तम शुंडिकापन प्रदर्शन व्याजन दक्षिणेशरे श्री प्रभुसमीपे उपस्थापय स्म तथा श्री प्रभु मित्र विषय उपर्युक्त वृत्तम अकथय श्री प्रभु सहास्यम खाली कृष्णा भजनानंद तथा ब्रह्मानंद से सुरा विषय किंचि कालिकृष्ण से तद्दी श्री प्रभो मुखादेक संगीत सौभाग्यम अभूत काली घोश पद काली पद दाना श्रीरामकृष्णस सुविता प्रभो श्रीरामकृष्ण विशेषतः कृपा गृह शिष्य उत्तरकालकाता श्यामक्रे पुकु प्रसिद्धे घोषकुले सजन्म जग्रह कर्गज विक्रेत्रीजन डिकीनसन वाणिज्य संस्था वृत्ति स्वीकृत प्रथम दर्शन चतुतर अठादशतमें ख्रीट वर्षे दक्षिणेशरे नाट्याचार्य गिरीश्रघोषेण सह तम हादम आसी भक्त एक युगपजगायी मधाई संज्ञया अहेता तेन बहूनी संगीता संगीत ना ग्रंथेण प्रकाशिता स्वामी विवेकानंद सहना अभीधया प्रबुते स्म भाग्यवत जीवायाम श्री प्रभु काली नाम कालीना लिखित्री प्रभु तस्में विशेषकृपवा तदिवस एवं अप्रत्याशित श्यापुकुस्ट प्रभु प्रथम शुभागमन पुनः दक्षिणेशरम प्रत्यावा काली कालिपद गृह श्री प्रभु भूय भूज अभी कतिचन वारा शुभागम शुभागमन तथा काशीपुर कलपतरुदे अ कालीपद से वक्षस्पर्श तस्में आशीष दद सुयक बेहालांशीवादकनि शुवा एकुुसमस्थ अभूत परवर्तने काले मुंबई नगरे अवस्थाना श्रीरामकृष्णस संतानाह तस्य गृह आतिथ्यम स्वीकुंती स्म प्रभो श्रीरामकृष्ण से एक निष्ठो भक्त कालिपदोच कलिकाता देहत्यागम कियी लेखक राजकृष्णराय नरेन्द्रनाथ से मित्र श्यांपुक्रे श्रीरामकृष्ण चर्चा किशोरी किशोरी मोहन मोहनगुप्ता मस्य कनीया भ्राता कलिकाता जन्म प्रभो श्रीरामकृष्ण से गृह भक्त श्री प्रभुना सह प्रथ साक्षात्कारो दक्षिणेशरे ख्रीष्टवर्षे अथवा वासस्थान षडिट पत्रीयूढ़सख्याद्यकुप्रसादचौधरी श्री प्रभु प्रति विशेषारागवशा नियमित दक्षिण याता कौती स्म तथा अवसरे प्राप्ते एव श्री प्रभो सैवामत् सुगाक श्री प्रभो अग्रतो गान गायती स्म श्री प्रभुअ अ तचते स्म ब्रह्म सामने सह त निबिड़ सबंध आसिक दर्जी थन से वैद्य विश्वनाथगुप्त कन्या राधाराणी सरणीव किशोरी मोहन आजीवनं श्री प्रभु प्रति श्रद्धाशील आसी अतिमें वयस एलिकता गृह निवसती स्म तथा तपस्या नयुक्त आसी त्र देहत्यागकार क्वीन महाराज विक्टोरिया उनकाशतमें ख्रीष्ट वर्षे जनिम लेभे पिता एड्योयाड् महोदय इंग्लैंड तृतीय जर्ज इतुर्थ पुत्र ड्यूक अफ केंट नामना सुविद तथा माकस कौबाग इं ड्यूक्तन मेरिया लूयिसाई अधिक सप्तादतमे क्रीट वर्षे जून मस से चुर्वशेअ अहने ग्रेट् ब्रिटेन तथा आयर्लैंड राजी उपाधि आदा सा इंग्लैंड देश से सिंहासन आरूढ़तीशासन समय देशे शातिशाशन चापित येट् ब्रिटेन्देश शक् सर्वोत्तम शिखरे सुमी अभूत समय इंग्लैंड देशे शिल्प विप्ल सपन्न अभूत तथा साम्राज्यस्य प्रसारो जाये थम शिप विज्ञान साहित्यसु प्रभूवन्नतिवशाद अशीतुत्तराष्टादतमें ख्रृष्टवर्षं दशक मेंहितटोरियाम अवती अष्टाश्दे ख्रृष्टवर्षे राज विक्टोरिया घोषणा ईस्ट इंडिया कौंपनी इतने सकाश भारत शासन भारत इंग्लैंडेहस्त सगता सप्ताशीतराष्टादशतमें खिष्टवर्षे विक्टोरिया भारतसमग्री साम्राजी इत उपाधिना भूषिता अभूत केशवचंद्रस महाराजा सह साक्षात्कार तस्याधर लेबे श्री श्री प्रभु कथा एक उल्लेखवा कूकाख्य अमेरिका भद्रो महोदय रेभारेन्ड जोसे अमेरिकाया न्यू इंग्लैंड स्थान प्रोटेस्टाट संप्रदाय धर्म प्रचारक उन्नविश्ताब अंतिम भागे अमेरिकायाँ यद उदारपंथी धर्मचल आसी सत्य प्रचारक स येल इत्यत्र, इत्यत्र तथा जर्मनी देशे शिक्षा प्राप्त अभूत वृत्त सह अध्यापक आसत वाग्मीपेण अभी सुविधि ओरिएट नामक पुस्तक प्रणेता स ट्रिमट टेमपल तथा ओलड् सौथ मिटिम हाउस च दीर्घ पंचविशति वर्षा व्याप्य यत यवचन भाविनी काले मंडे लैक्चर्स ग्रंथे एकादशेश प्रकाशित भारतवर्षभ्रमण काले ब्राह्मेत्राके केशवचंद्रस सह पिचय अभूत ऋणवत्तराष्टादे ख्रृष्टवर्षे विवेकनंदअमेरिका भ्रमण काले यही जन सहचि अभूत जोसेफ कूप महोदय तेसु केवलम जोसेफ जोसेफकूक् महाभाग एवस्वाद से गुरो श्रीरामकृष्णस दर्शन लेबे किंतु ताभ्या काचनम न उक्त दयाशीतराष्टादशतमें ख्रीस्तवर्षे जोसेफ महाभाग्यपरभ्रमणा सगता भारतवर्षो भ्रमण काले ब्राह्मनेत्रा केशवचंद्रस परिचय अभूत तथा सब सपरिचय क्रमशो हृदयता पर्यवसी केशवचंद्रो बास्ष्पीयजयान दक्षिणेशरे दयाशीतरअाद शतमें ख्रीष्ट वर्षे फेब्रुवरी मसल से, से आनेभो साक्षात्कारा आगमन सेफारेन्डकुक्क महोदय तथा अमेरिकायाधर्मयाचि मिस्गट महोदयां सह आनीतवा तदिने श्री प्रभुम जल बाष्पीयजल गंगा भ्रमण भ्रमणसमें कूक महोदय उपस्थित आसीत कूक महोदय त्री प्रभोधर्म विषय कालोचनाया तथा तरह सामधिग्स स्वर्गीयृश्य साक्षी आसी ख्रीष्टमतावम युवक जोसेफ् कूक महोदय से सीधे एत महापुरशा सधिदर्शन अभीत रेभारेन्ड कुकूक महोदय एतेन अत्यम अभिभूता तथा तस्य विस्म अभूत तस्तुवाुभूतिवरण सततमे ख्रीष्टवर्षे प्रकाशिता द इंडिन्त्रिकायाँ लिपिबद्धम आसत शिकागोधर्म महासभा कुकमे प्रवचने प्रसंगतोंडी मैक बेथ महोदया जगन्य पाप केवलं धर्मे जघन्यपापक्षाल केवल खिष्टधर्मे संभव उत्तरत स्वामीपाद सेख्याता उक्ति युज प्रति एतत मनवद एव पापम कुहोदय अत्र भाचन विलास प्रिय अभिनेता आस नववृंदवनाटक श्री प्रभु पाप पापुरुष अभिन दृष्टान तथा न पापान नेयसे अभीमत प्रकटी